रूप बनाया भगवान भक्तों के लिए आते हैं भक्ति के चलते आते हैं और इस प्रकार भगवान के चौबीस अवतार हुए हैं उन अवतारों की कथा भागवत में है प्रथम अवतार में भगवान सनत कुमार बने और उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया दूसरे अवतार में बारह बनकर के आए पृथ्वी को जल से बाहर निकाला तीसरे अवतार में देवर्षि नारद बनकर के आया आए भक्ति मार्ग बताया चौथे अवतार में नरनारायण बनकर के पधारे प्रभु तपस्या किया पांचवा अवतार कपिल भगवान का संख्य शास्त्र का दर्शन कराया छठे अवतार में अत्री अनुसुया के घर में दत्तात्रेय बनकर के प्रभु पधारे सातवें अवतार में आकुति माता और रुचि ऋषि से भगवान यज्ञ नारायण प्रगट हुए आठवें अवतार में नाभि राजा और मेरु देवी से ऋषभदेव पधारे ये जैनों में प्रथम तीर्थंकर माने जाते उनका दूसरा नाम है आदिनाथ ये ऋषभ देव है यह आठवा अवतार नौवे अवतार में भगवान पृथु बनकर के आए और पृथु महाराज ने राजा का धर्म क्या है शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए राज्य व्यवस्था अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए समाज व्यवस्था कैसी होनी चाहिए यह सब मार्गदर्शन किया दसवें अवतार में भगवान मत्स्य बने सत्यव्रत मनु का रक्षण किया 11वें अवतार में कूर्म बने मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया समुद्र मंथन कराया 12वें अवतार में भगवान धनवंतरी बनकर के अमृत कुंभ लेकर के समुद्र से प्रकट हुए 13वें अवतार में मोहिनी रूप बनाया देवों और दानवों में अमृत को लेकर के झगड़ा चल रहा था संघर्ष हो रहा था मोहिनी भगवान ने दैत्यों को छल करके देवों को अमृत पिलाया ये तीनों अवतार समुद्र मंथन के समय में हुए हैं चतुर्दशम नरसिंहम, चौदहवें अवतार में भगवान नरसिंह बने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान स्तंभ फाड़ नरसिंह बनकर के प्रकट हुए अब कई लोगों को इसमें चमत्कार नजर आता है चमत्कार वाली बात नहीं है विज्ञान है हिरण्य कशीपू को जो खंभा जड़ दिखाई पड़ता था जो खंभा जड़ दिखाई पड़ रहा था प्रहलाद ने उसमें सोई हुई चेतना को देखा हकीकत में अध्यात्म मार्ग की दृष्टि है कि कुछ भी जड़ नहीं है सब चेतन सब भगवान का ही स्वरूप है तुलसीदास जी कहते हैं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मय जानी सब राम है जड़ हो या चेतन हो सब भगवान का ही स्वरूप है क्योंकि सर्वम खलु इदम ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म ही है दर इज एनर्जी एंड नथिंग बट एनर्जी ई इज इक्वल टू स्क्वेर ईज इक्वल टू एम सी स्क्वेर यह है ना सूत्र तो सिवाय एनर्जी के सिवाय शक्ति के और कुछ है ही ये शक्ति के ही भिन्न भिन्न रूप है चाहे वो चैतन्य हो चाहे वो जड़ हो हकीकत में जड़ क्या है बोले वो सोई हुई चेतना है इसलिए हम उसको जड़ कहते हैं वो सुषुप्त चैतन्य तो प्रहलाद के विश्वास ने प्रहलाद के प्रेम ने प्रहलाद की निष्ठा ने स्तंभ में खंभे में जो सोई हुई चेतना थी उसको जागृत कर दिया एक बार मैं अमेरिका में था और उसी वक्त एक घटना दुर्घटना घटी थी कैलिफोर्निया के एक एयरपोर्ट से एक प्लेन ने टेक ऑफ किया वो हवाई जा रहा था तो टेक ऑफ के कुछ ही समय के पश्चात प्लेन का आगे वाला ऊपर वाला जो हिस्सा था वो उड़ गया बिल्कुल निकल गया खुला हुआ तो किसी तरह प्लेन को फिर लैंड किया गया बच गए सब लेकिन उसके ऊपर फिर चर्चा चली कि ऐसा क्यों हुआ तो बहुत चर्चा के बाद वो जब मैं वहां था तो वह सामने आई खबर कि भाई देट वॉज ड्यू टू मेटल फिटिक तो मैंने पूछा भाई ये मेटल फिटिक क्या होता है तो कहते हैं अब सरल शब्दों में बताएं तो प्लेन जिस धातु से बना था वो धातु थक गई थी बहुत थक गई थी काम करते अब देखो वो पतरा भी थक जाता है जिससे प्लेन बना है आपका फर्नीचर हो उसका भी डेप्रिसिएशन आप लेते हो मोटर कार का डेप्रिसिएशन लेते हो आप और कुछ ही साल में आपकी कार की बुक में जीरो वैल्यू हो जाती हम हर चीज की आयु है हर चीज की अपनी एक शक्ति है और उस अनुसार वो आपको काम देगी जिसको तुम जड़ कहते हो वो भी हकीकत में सुषुप्त चैतन्य है तो भगवान नरसिंह बन करके प्रकट हुए ये ये 24 अवतार है वैसे भागवत में 24 से भी वैसे ज्यादा है अवतार ही असंख्य या भागवत में लिखा है अवतार असंख्य है उनमें से ये 24 छाटे गए और 24 में से भी मुख्य मुख्य जो 10 है वो अलग से लिए गए उन्हें हम दशावतार कहते हैं तो उसका क्रम देखिए मछली मत्स्यावतार फिर कूर्म कछुआ मत्स्य कुर्म वराह फिर नरसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध कल की यह दशावतार दशावतार आपने कई मंदिरों में भी दशावतार को उसके चित्र देखे होंगे खंभे में उकेरे हुए शिल्प के द्वारा उसमें देखे होंगे दशावतार का हमारे यहाँ बड़ा महत्व है दशावतारिक की आरती भी मिलती तो ये दस अवतार है मुख्य तो इसका क्रम देखो मछली कुरम कछुआ फिर वराह नरसिंह, डार्विन का उत्क्रांति वाद है थियरी ऑफ इवोल्यूशन कहां से जीवन की शुरुआत हुई तो डार्विन मानते हैं अमीबा से और फिर धीरे धीरे धीरे चेतना का विकास हुआ और विकास होते होते होते चेतना मानव शरीर तक पहुंची स्ट्रगल फॉर द लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत अनुसार चेतना अपने आप को विकसित करते करते करते मानव शरीर तक पहुंची तो भी ये जो दश अवतार है उसमें भी कई लोग उत्क्रांतिवाद का दर्शन करते हैं कि देखो पहले मछली फिर कुर्म फिर वरा चेतना का विकास हो रहा पहले मत्स्या अवतार अब मछली केवल जल में ही रहती जल के बाहर उसको निकालो कुछ समय के बाद मर जाएगी तो स्ट्रगल किया जीवन के लिए संघर्ष कि हम जल के बाहर भी क्यों नहीं टिक सकते हम अपने आप को ऐसा बनाएं तो ऐसा शरीर मिला कछुआ जल के अंदर भी रह सकता है जल के बाहर भी रह सकता है लेकिन फिर मूवमेंट बड़ी स्लो थी आयु बहुत लंबी कछुआ बहुत लंबे समय तक जीता कछुए की आयु बड़ी होती मूवमेंट जितनी स्लो आयु लंबी वो घोड़े बहुत भागते हैं कितना जीते हैं तो मूवमेंट बड़ी स्लो आयु लंबी मजा नहीं आया फिर वराह तो थोड़ी गति आई लेकिन ये पशु बोल नहीं पाता और कुछ कर नहीं पाता उसके हाथ नहीं तो फिर नरसिंह ये मानव और पशु को जोड़ने वाली कड़ी नरसिंह फिर वामन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध कल्कि। तो इस दशावतार में भी कई लोग उत्क्रांतिवाद को देखते कैसे विकास हो रहा है देखो चेतना का हालांकि हम लोग अमिबास चेतना का आरंभ नहीं मानते हम तो मानते हैं जीव भगवान का अंश है भगवान से ही यह सृष्टि प्रकट हुई है सब भगवान से ही ममई वांशो जीवलोके के जीवभूत सनातन हमारे धर्म के अनुसार यह सब भगवान से हुआ पर ब्रह्म से ही उसी का यह विवर्त है उसी से यह सब हुआ है अच्छा विकासवादियों के अनुसार चेतना का विकास होते होते होते चेतना मानव शरीर तक पहुंची उसके बाद क्या हुआ डार्विन चुप है मौन है लेकिन डार्विन के बाद जो विकासवादी हुए उनमें से एक है जुलियन हक्सले जुलियन हक्सले ने कहा है कि विकास की यात्रा जारी है आई कॉट आई कॉट हिम टिल नाउ द इवोल्यूशन वॉज बायोलॉजिकल एंड मैकेनिकल बट नाउ इट इज साइकोसोशियल अब तक जो विकास था वो बायोलॉजिकल था शारीरिक था मैकेनिकल था वो तकनीकी था लेकिन अब जो विकास की यात्रा है मनुष्य शरीर में चेतना के आने के बाद जो विकास की यात्रा है वो मनोसामाजिक है इसलिए इसलिए मैन इज अ सोशल एनिमल ये हम कहते हैं समाज में रहना एक सामाजिक प्राणी है समाज में कैसे रहना चाहिए उसके क्या नीति नियम होते हैं वो सब मानव को सोचना ये पशुओं के लिए नहीं है ये नीति नियम ये कानून ये रीति रिवाज ये सब मानव के लिए जो इंसान को इंसान बनाए रखे डूज एंड डोंट्स ये मानव के लिए धर्म मानव के लिए है यदि मानव के जीवन में धर्म नहीं होगा तो मानव मानव ना रहेगा पशुवत हो जाएगा धर्मेण ही ना पशुित समाना इसलिए धर्म चाहिए साफ ट्रेन तो पशुओं को भी किया जा सकता है देखो सर्कस में एक मदारी बंदर को ट्रेन करता है और खेल करता है वो सर्कस में हाथी छोटे से टेबल पर हाथी जैसा भारी भरकम प्राणी चार पग से टेबल पर खड़ा हो जाता है जंगल के शेर रिंग से पसार हो जाते हैं कूद जाते हैं पशुओं को ट्रेन किया जा सकता मैं एक बार अमेरिका में था एक जगह मैंने एक शो देखा कहा देखा आपको बतावे दो। लास्ट वेगा में हाँ हम गए थे उस दुनिया को देखने गए थे हा क्या नगरी है दिन में सोती है रात में जागती है और क्या भोग आ हा हा सा भोगों की चरम से मान और बस लोग पैसा लुटाने आते हैं तो वहां एक शो देखा और वो छोटे वो पमी डॉग होते हैं ना पमी कहते हैं ना उसको सफेद वाले तो उन कुत्तों का वो शो था और क्या कुत्तों ने कमाल दिखाया है माए गाड़ आज भी मुझे याद ये मैं बात कर रहा हूं 85 की बस तो उसके बाद दूसरी बार ले जाने की कोशिश की मैंने कहा हो गया एक बार दर्शन कर लिए उस नगर का दर्शन कर लिया देख लिया लेकिन वो डॉग शो आज भी याद है हे भगवान जो कुत्ते कुत्ते हैं रिंग से और एक के ऊपर एक और अनेक प्रकार से जो नृत्य किया ट्रेनिंग ट्रेन तो आप पशुओं को भी कर सकते हो लेकिन एजुकेट केवल मनुष्य ही हो सकता है पशुओं को आप एजुकेट नहीं कर सकते तो मानव मानव बने द इवोल्यूशन इज नाओ साइको सोशल द इवोल्यूशन इज नाओ साइको तो आ, कुछ हद तक फिर जुलियन हक्सले की बात के साथ सहमत होते हुए रामचरितमानस में भगवान राम प्रकट हुए स्तुति करी कौशल्यांबा ने अंत में उसमें लिखा सुनिबचन सुजाना क्रोध करके आए कौशल्या की गोद में तो किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि आपने तो परम ब्रह्म को किसी का पुत्र बना दिया ब्रह्म को बेटा बना दिया तो वो स्थान तो खाली हो गया तुलसीदास जी ने कहा खाली हुआ है लेकिन रहेगा नहीं भर जाएगा कोई दूसरा जाकर वहां बैठ जाएगा अरे भगवान के पद पर कोई दूसरा जाकर बैठ जाए बैठ सकता है बोले बिल्कुल बैठ सकता है कौन उस पद पर जाएगा और बैठ जाएगा यह चरित जा वही सोहरिपही पर जो इस चरित्र का गायन करेंगे रामान गाते गाते रामान पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते जिनका जीवन राम के समान हो जाएगा उस पद पर वो बैठ जाएगा यदि नर करणी करे ऐसी तो नारायण बन जाए तो विकास की यात्रा जारी है नर को अभी नारायण बनने की ओर चलना इसलिए महर्षि अरविंद ने अति मनस के अवतरण की बात करी श्रेष्ठ मानव का निर्माण रामचरितमानस भी आदर्श जीवन की आचार संहिता है वो इंसान को श्रेष्ठ बनाना चाहता है इंसान जीवन की श्रेष्ठता को प्राप्त करें उसका शरीर भी उतना स्वस्थ हो उसका शरीर उतना शक्तिमान हो वो शक्तिमान का सीरियल देख देख करके बच्चे पागल हो गए थे कुत्ते थे कहीं से भी शक्तिमान करके लेकिन मतलब वैसा बनने की इच्छा विकास अपने आप को और और, और, और समर्थ बनाओ शरीर तुम्हारा और सुंदर हो शरीर तुम्हारा और मजबूत हो तुम्हारी बुद्धि और विकसित हो जबरदस्त दिमाग विकसित हो वो हमारे यहां भारत में वो जो महिला है ना बहन वो जीता जाता कंप्यूटर कहलाती कितनी बड़ी बड़ी संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड करना ये वो यू बता देती है क्या नाम है हा शकुंतला देवी जीती जागती कंप्यूटर है तो। साहब मनोविज्ञान भी कहता है कि आप अपनी मन की शक्ति का बहुत छोटा सा हिस्सा उपयोग में लेते हो अधिकांश मन की जो अधिकांश शक्ति है वो बिना उपयोग के ही रह जाती जिस दिन तुम ये कहोगे कि मुझे याद नहीं रहता याद और नहीं रहेगा अरे मुझे याद आ जाएगा देखो और याद आ जाएगा हमारे एक बाबा जी है तो वो भागवत को पूरे श्लोक और जब कुछ एक एक एक, एक श्लोक है आ, अभी याद आएगा अभी आ, आ, आ, आ, आया जैसे तुम गूगल सर्च करते हो ना गूगल करते हो वैसे उनके दिमाग में तो पूरे 18,000 श्लोक में से पकड़ लेते हैं किसी एक श्लोक को और तुरंत बोलने लगते हैं। एक ऐसा युवान साधु देखा मैंने अयोध्यादास पूरी रामचरितमानस कंठस्थ और यूं तो आगे ले जाओ तुम आ, आप कहीं से भी वो शलाका वाली बात कहीं से भी खोल लो रामचरितमानस को और एक चौपाई उसको बता दो और फिर वो शुरू हो जाएगा और फिर आप देखते जाओ कहीं भी कोई भूल नहीं ये तो है लेकिन मजे की बात ये है कि उल्टा भी शुरू कर दे तो साहब क्या नहीं हो सकता तुम अपने आप को ऐसा क्यों मानते हो कि मुझे याद नहीं हम तो अज्ञानी हम तो ऐसे हम तो वैसे ना संपूर्ण विकसित दिमाग गजब की बुद्धि प्रतिभा जबरदस्त प्रज्ञा सुंदर शरीर स्वस्थ शरीर निरोगी शरीर समर्थ शरीर गजब की शक्ति तो सब प्रकार से श्रेष्ठ ऐसे इंसान की कल्पना करी और यह संभव है महर्षि अरविंद ने कहा तो अति मनस के अवतरण के लिए उनका सारा मिशन जिंदगी का यही मिशन रहा विकास विकास विकास ग्रोथ इज लाइफ रुको मत बढ़ते रहो आगे बढ़ते रहो आ क्या वेद भी कहते हैं नाल पे सुखमस्ती यो भूमा तत्सुखम थोड़े में सुख नहीं है थोड़े में संतोष मत कर लो आगे बढ़ने की बात हो विकास की बात हो यो वही भूमा द स्काय इज द लिमिट बढ़ाते चलो अपने आप को विकसित करते चलो श्रेष्ठत्व की ओर लेते चलो वह उत्साह तुम्हारे में होना चाहिए वह ललक तुम में होनी चाहिए कि वहां तक पहुंचना साब पद को भी प्राप्त कर सकते हो यह चरित जगा